श्री श्री रामकृष्ण श्रीरामकृष्णकथा द्वितयपरछेद भक्त सह कीर्तनानंदन सीरे इन सकीर्तनम आरप्ते मृदंगम ध्वनती गोष्ठो मृदंग ध्वनती इदानम गारब्धम मृदंग से मधुर्वाद्यम गौराम्डल तथा तम संकर्तन से भाव उद्दीप श्री प्रभु भाव भवती, मध्ये मध्ये मृदंगं प्रति दृष्टिक्षेप कुरन कथय अह अह मम रोमचो गायका पृषव पदम गात प्रभु श्री श्रीरामकृष्ण सविन ददती किंचि गौरांगयक गान कृ कर्तनाध कर्तनाधम आदौ उस, शारदा ततशंद्रय् गीत जितलक्षदाहश शुद्धस्वर्ण उत्सवसदृगो गौरोम्यहम वरी तम शारदाकोटिशिभ किौरमुखस्मतेन जगदालोकर्तने गौरांगणन कीर्तक रासो योजय सखी पूर्णशी दृष्ट ह्रासो नास्थ मृगा हृदय आलोकयतीर्तन गायक पुनर्ब्रवीति कॉटिशशीपीयूष मुखमाजित्र श्रीमन प्रभु सामस्थो जाता संगीत प्रचल किय प्रभो श्रीरामकृष्ण से सधिभंगो जाहसा दंडा जाता प्रेमोन्मत्ता गोपिक श्रीकृष्णवर्णन चकुन की गायक सह अतिगपज कौती सखी रूप से दोष अथवा मनसो दोष आनंद पश्यता श्याम त्रिभुवन दृश्यते अधिक पदम योजना कौती भक्ता स विस्म पश्य कीर्तन गायक पुनर्वदी गोपिकाया या उति वेणु मध्वन ध्वन किद्रास्त अद योजना कौती कथम वा निद्रा सैत्या तो कर्पल्लव आहारस्तु श्रीमुखा मृत अंगुीसेवा प्रभु श्रीरामकृष्ण पुनरासन स्वीको कीर्तन चलती श्रीमतीबृते चक्षुर्गत श्रवण एकाकी गई वा इहास्मिफो। अहमेक इहास्ो राधा राधाकृष्ण संगमन गान जाति श्यामलेोल अस्न्तरे पुरी स्फुति श्याम गुणमणिगानम युगलमीलनाख्यम निधुवने श्याम विनोदनी भाव विभासीताकारा दूपनुपम प्रेमी चासीसम अर्धेन हिण्यवर्ण अर्धन नीलमणिज्योति कंठाधेन वनम कंठाधन चजमौक्तिक सुशोभित कर्णन मकरकुंडल कर्णाधेन चोभि लाधे समुद्रित्रो ललाटाधे चवि शिराधे राजजते मयूरपुच्छे चेणी लंबते करकमल चकास्तिगिरेन्मिफि कर्तन स्थगि श्री प्रभु भागवत भक्त भगवानि मंत्रारयन भूयो भूयो भौमतिम विदा सामता उद्दिश्य प्रणमति संकर्तन भूमेश रजानंशार